महाभारत द्रोण पर्व द्रोणपर्व सततमो शमोध्याय अलायुध का युद्धस्थल में प्रवेश तथा तो उसके स्वरूप और रथ आदि का वर्णन संजयवाच तस्में तथा वर्तमान कर्णराक्षसोर्मृधे अलायुधो राक्षसेन्द्र संजय कहते राजन इस प्रकार कर्ण और घटोत्कच का वह युद्ध चल ही रहा था कि पराक्रमी राक्षस राज अराध वहाँ उपस्थित हुआ महत् से नया दुर्योधन राक्षसाणाम रूपाणाम सहस्त्री परिवारित वह सहसत्रों विकराल रूप वाले राक्षसों से घिर कर अपनी विशाल सेना के साथ दुर्योधन के पास आया ना नानारूपधर वीरिह पूव वैरम अनुस्मरण तस्य तस्तिरिविक्रांतो ब्राह्मणादो बकोहत उसके साथ अनेक रूप धारण करने वाले वीर राक्षस मौजूद थे वह परलो पहले के वैर का स्मरण करके वहाँ आया था उसका कुटुंबी बंधु ब्राह्मण भक्षी पराक्रमी बकासुर भीमसेन के द्वारा मारा गया था किरमीरश्च महाडिम्बस् सखा तदा सदीर्घ कालाध्यूषित पूर्वभरम अनुस्मरण उसके सखा हिडिम्ब और महातेजस्वी किरमीर भी उन्हीं के हाथ से मारे गए थे इस प्रकार दीर्घकाल से मन में रखे हुए पहले के वैर को उस समय वह बारंबार स्मरण कर रहा था विज्ञातन्य सायुद्धम जिगांसुर्भीम मा भवे स मत मातंग संक्रुद्ध इव चोरग दुनम इदम वाक्यम अब्रविद्युलाल रात्रि में होने वाले इस संग्राम का समाचार पाकर रणभूम में भीम से इनको मार डालने की इच्छा से वह मतवाले हाथी और क्रोध में भरे हुए सर्प की भांति युद्ध की लालसा मन में रखकर दुर्योधन से इस प्रकार बोला विदतम ते महाराज यथा राक्षसः न राक्षता मम बांधवा महाराज आपको तो मालूम ही होगा कि भीमसेन ने हमारे राक्षस भाई बंधु हिडिब बक और किर का किस प्रकार वध कर डाला है परामिम्बाया कृत पुरा कि मन द्राक्षसान अस्मच इतना ही नहीं उन्होंने मेरा तथा दूसरे राक्षसों का अपमान करके पूर्व में राक्षस कन्या हिडिम्बा के साथ भी बलात्कार किया था इससे बढ़कर दूसरा अपराध क्या हो सकता है तमहम शगणम राजन सवाजे रतकुंजरम हैडिंबि च महासहांतम स्वयं अत राजन मैं सैन्य समूह घोड़े हाथी और रथों सहित धीमसेन को तथा मंत्रियों सहित हिडम्बा पुत्र को मार डालने के लिए स्वयं यहाँ आया हूँ अद्य कुंती सुतान सर्वाण वासुदेव पुरोगमान हत्वा संभक्ष ये श्यामी ही सर्विणुचर ही सह श्री कृष्ण जन के अगुआ हैं उन सभी कुंती पुत्रों को मारकर आज मैं समस्त अनुचरों के साथ उन्हें खा जाऊँगा निवारय बलम बल सर्व ज्योस्याम पांडवा तस्त तद्वच्वा दुर्योधन सदा प्रतिगृह्या भ्रविद्वाक्यम भ्रातृपरिरी अत आप अपनी सारी सेना को रोक दीजिए पांडवों के साथ हम लोग युद्ध करेंगे उसकी यह आवाज़ सुनकर भाइयों से घिरे हुए राजा दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई उसने अलायुध का प्रस्ताव स्वीकार करते हुए कहा तो ताम पुरस्कृत शगुणम वजो महे पर नही वैरांत मनस स्थाते मम सैनिका राक्षसराज सैनिकों सहित तुम्हें आगे रखकर हम लोग भी शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे क्योंकि जिनका मन वैर का अंत करने में लगा हुआ है वे मेरे सैनिक चुपचाप खड़े नहीं रहेंगे एवस्वेति राज उक्षसप अच्छा अभ्यो भयमी सहित पुरसाद कहि अच्छा ऐसा ही हो राजा दुर्योधन से इस प्रकार कहकर राक्षसराज अलायुध तुरंत ही राक्षसों के साथ भीमसेन पुत्र घटोत्क के सामने गया दिप्यमानदित्य वर्चसाद राजेन्द्र याद से न घटोत्क राजेन्द्र उसका शरीर दिप्यमान हो रहा था वह भी सूर्य के समान तेजस्वी वैसे ही रथ पर आरूढ़ होकर गया जैसे रथ से घटोत्कच आया था कश्याप्यतुल महारथः उसका विशाल रथ भी अनेक तोरणों से विचित्र शोभा पा रहा था उसकी घर भी अनुपम थी उसके ऊपर भी वृक्ष का चाम चढ़ा हुआ मढ़ा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई भी चार सौ हाथ थी तस्या दुर्गा शीघ्राहस्ति काया खर स्वना शतमय युक्ता महाकाया मांस उसके रथ में जुटे हुए घोड़े भी हाथी के समान मोटे शरीर वाले शीघ्रगामी और गधों के समान उच्च स्वर से हिन्हनाने वाले थे उनकी संख्या सौ थी वे विशाल काय अश्व मांस और रक्त भोजन करते थे तस्यापि निर्घोषो महामेघ रवोपम तस्यापि सो मह चापम उसके रथ का गंभीर घोष भी महामेघ की गर्जना के समान जान पड़ता था उसका धनुष भी विशाल सुदृढ़ प्रत्यंता से युक्त तथा सुवर्णजटित होने के कारण प्रकाशमान था तस्प्यक्ष समाणा शिलाबाहुर यथसा घटोत्क उसके बाण भी शिला पर तेज किए हुए थे वे भी धुरे के समान मोटे और सुवर्ण में पंखों से शोभित थे अलायुद्ध भी वैसा ही महाबाहु वीर था जैसा कि घटोत्कच था तस्पे गोमा बलागुप्त बभूवकेतुर्जलनाकल्य सी रूपेण घटोत्क्रीमत्तमयाकुलीपिता से अनायुष का ध्वज भी अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी था वह गिदर समूह से चिन्हित दिखाई देता था उसका स्वरूप भी घटोत्क के ही समान अत्यंत कांतिमान था उसका मुख भी विकराल एवं प्रज्वलित जान पड़ता था दीप्ता शनि बद गुसुंडी मुसली गदी चम सरासन ही वारण तुल्य बरसमान उसके भुजाओ में बाजू बंद चमक रहे थे मस्तक पर दिप्तमान मुकुट प्रकाशित हो रहा था उसने हार पहन रखे थे उसके पगड़ी में तलवार बंधी हुई थी उसका शरीर हाथी के समान था तथा वह गदा भुचुंडी मुसल हाल हल और धनुष आदि अस्त्र शस्त्रों से संपन्न था रथे न सातदाम विद्रावयन पांडववाहिताम रजाज संख्य परिवर्तमान बेग तिथे अग्नि के समान तेजस्वी पूर्वोक्त रथ के द्वारा उस समय पांडव सेना को खदेड़ता हुआ अलायुद युद्ध में सब ओर घूमकर आकाश में विद्युन्माला से प्रकाशित मेघ के समान सुशोभित हो रहा था ते चापि प्रवरा नरेन्द्र महाबला वर्मिण चर्मिण हर्षान्वितायुधु त समन्तः पांडव योद्धा रा, योदीर राजन तब पांडव पक्ष के सर्वश्रेष्ठ महाबलीर योद्धा नरेश भी कवच और ढाल से सुसज्जित हो हर्ष और उत्साह में भरकर सब ओर से उस राक्षस के साथ युद्ध करने लगे तीसरी महाभारत द्रोण परवणि घटोध पर्वणि रात्रि युद्धे अलायुध युद्धे सड़सप्त्य अधिक शतमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्क पर्व में रात्रि युद्ध के प्रसंग में अलायुध युद्ध विषयक एक अध्याय पूरा हुआ